स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण निराभिमानी ब्रह्मज्ञ पुरुष स्वामी भावातीतानंद पूज्य विज्ञानानंद महाराज की मेरी व्यक्तिगत स्मृतियाँ बहुत कम है मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य केवल तीन बार हुआ था तीनों बार बेलून मठ में प्रथम दर्शन दीक्षा के समय 1935 में हुआ था जब मेरी उम्र तेरह या चौदह वर्ष की थी दीक्षा के समय हमारे बीच एक छोटा लड़का था जो करज की विधि को किसी भी प्रकार सीख नहीं रख रहा था महाराज उसे बार बार समझा रहे थे पर वह गलती करता ही रहा महाराज के हाथ में एक लाठी थी उन्होंने क्रोध का दिखावा करके लाठी उठाकर कहा फिर समझा देता हूँ अब यदि गलती की तो इस लाठी से तुझे पीटूँगा यह कह कहकर वे एक बच्चे की तरह हंस दिए पर उस लड़के ने फिर गलती नहीं की महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई एक दिन मैं बेलूर मठ में महाराज जी के दर्शन करने गया कमरे में छोटे बड़े बहुत से लोग थे मैं प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया महाराज जी किसी कारण से अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गए इसी बीच एक छोटा बच्चा अर्थात पूज्य सनत महाराज का भांजा उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गया कुछ देर बाद महाराज जी ने लौटकर देखा कि उनकी कुर्सी को जबरदस्ती दखल कर लिया गया है यह देखकर गंभीर दिखने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने उस बच्चे को कहा ऐ तुम मेरी कुर्सी पर बैठ गए हो तुम्हारा साहस तो कम नहीं तुम साहसी हो तुम्हें मैं दंड दूँगा जल्दी से कुर्सी छोड़कर आंखें आँखें बंद करके दोनों हाथों को पसार कर खड़े हो जाओ यह कहकर महाराज जी ने टेबल से किसी भक्त द्वारा लाए गए संदेश में से कुछ और एक संतरा लेकर बच्चे को प्रसारित हाथों में रख दिए इसके बाद आपात गंभीर स्वर में कहा अब आंख खोलो यह था उनका दंड सारा कमरा हंसी से गूँज उठा महाराज जी छोटों को बहुत प्यार करते थे वे स्वयं भी बाल भाव से रहते थे तीसरी बार जब मैंने उनका दर्शन किया तब वे रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष थे एक दिन सुबह उनके कमरे में गया उस समय मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी उनको प्रणाम करने के लिए कतार में खड़े थे महाराज जी ने उनसे पूछा क्या मामला है यहाँ क्या काम है उन लोगों ने कहा महाराज हम प्रणाम करने आए हैं महाराज ने कहा प्रणाम करना हो तो मंदिर में जाओ मुझे प्रणाम करने से क्या होगा मेरे क्या दो सिंह उगा आए हैं वैसे श्री ठाकुर के शिष्य संघ के अध्यक्ष थे उच्च पद का गौरव वे नहीं मानते थे ठाकुर के अंतरंग शिष्य के रूप में भी उन्हें कोई अभिमान नहीं था एकांत स्थान में शांत समाहित रहना ही वे पसंद करते थे बेलुरमठ के प्रारंभिक दिनों में वे स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे सुना है कभी कभी उच्च आध्यात्मिक भूमि से मन को नीचे उतारकर दोनों हंसी मजाक किया करते थे कभी कभी अंग्रेजी के वर्ड मेकिंग का खेल भी खेलते थे इसमें अंग्रेजी के वाक्यों की रचना का खेल चलता था एक बार उन दोनों ने इस प्रकार के चार वाक्यों की रचना की यू आर माई होस्ट देन गिव मी ए टोस्ट फॉर दिस यू हैव टू गो टू द अदर कोस्ट देन आई सेल सफर मोस्ट इसी प्रकार की एक घटना और सुनी है निश्चित हुआ कि पूज्य ब्रह्मानंद जी प्रश्न करेंगे और पूज्य विज्ञानानंद जी उत्तर देंगे सही उत्तर होने पर पूज्य ब्रह्मानंद जी सौ रुपये देंगे गलती होने पर विज्ञानानंद जी को सौ रुपये देने होंगे इस तरह आठ प्रश्नों में विज्ञानानंद जी आठ सौ रुपये हार गए इस बीच खाने का घंटा हो गया तब पूज्य विज्ञानानंद जी ने पूज्य ब्रह्मानंद जी से कहा महाराज मैं यदि आपसे कुछ मांगूँ तो आप मुझे देंगे उन्होंने कहा हाँ दूंगा पूज्य विज्ञानानंद जी ने कहा मैं आपसे आठ चाहता हूँ उन्होंने उत्तर दिया ठीक है दिए तत्काल विज्ञान जी कहा तो फिर मेरी बाजी में हार के रुपये चुकते हो गए दोनों एक साथ हंस पड़े आज भी इस तरह की कहानियाँ कुछ लोगों से सुनी जाती है थे श्री ठाकुर के ये दो संतान दोनों ही बालक स्वभाव ब्रह्मज्ञ पुरुष थे वे कितने सहज आनंद का आस्वादन करते थे बेलुरमठ अप्रैल उन्नीस स्वामी बा तीतानंद के संस्मरण से संकलित